आइए सुने कार्यक्रम हवा महल श्रोताओ आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं स्वर्ण कुमारी दीपक की लिखी हास्य नाटिका टॉर्च का जिन ओ, ओ, ओ, बच गया है ये क्या है टॉर्च है पुरानी मालूम होती है जला के देखो इसका बटन कहाँ है हाँ, ये रहा। अरे इसमें से तो निकल रहा है आ, क्या हुक्म है मेरे आका माई मास्टर आका तुम त, त, त, तुम कौन हो मैं आपका मेरे गुलाम मेरे मालिक गुलाम हुक्म का गुलाम हुक्म का मालिक अच्छा तो तुम जिन हो तो जिन होने का सबूत दो क्या सबूत चाहते हो मेरे मास्टर कोई चमत्कार दिखा मेरे मन की बात बता तुम किसी के प्रेम में गिरफ्तार हो मालिक नाम बता नाम बता नाम उसका तोसी है तेरी पड़ोसी है कुछ और है? बाप उसका दौलतमंद है, है मगर नाम करीब चंद है हाँ, हाँ, बीए ए तक पढ़ी है एक बहन और बड़ी है अरे वाह तुमने तो सारा नक्शा ही खींचा ला अच्छा, अच्छा अच्छा बता सकते हो वो इस समय क्या कर रही है आखे हाँ, बंद करो और देखो उसका बाप तुमसे नाराज है तुम्हारे मिलने पर उसे ऐतराज है अरे प्रमोद तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरे आप बाप बाप, रे, बाप, रे जिनके बच्चे इसे क्यों पकड़ लाए तुम्हारे इसे नहीं, बेटी के लिए कहा था मालिक अब इसका क्या करूँ वो चलता कर चलता कर अभी लो। अरे यार तुमने तो मरवा ही दिया था क्या हो गया मालिक तो क्या अब उसी को लाऊ अभी अभी <laughs> अभी लो प्रमोद तुम आओ तो उसी सुनाओ कैसी हो ठीक हूँ तुम यहां कैसे? बस कुछ ना पूछो तुम्हारा इंतजार कर रहा था जिन तुम किसको? मैं किसको? क्या कह रहे हो नहीं नहीं तुम्हें नहीं तो तुम्हें नहीं ये, ये ये मेरा एक मित्र है कहाँ है तुम्हारा मित्र मुझे तो दिखाई नहीं देता तुम बोलते क्यों नहीं <laughs> मैं तो बोल रहा हूँ पर ये मुझे नहीं सुन सकती प्रमोद तुम्हें क्या हो गया है तुम आज पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो मैं पागल अरे जिन के बच्चे तू सामने क्यों नहीं आता जिन ये जिन जिन क्या लगा रखी है अच्छा समझी नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं तो मेरा विश्वास करो मैंने तुम्हें वचन दिया है मैं कभी शायद को हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हारा गुलाम हूँ मालिक इस छोकरी का नहीं ओ, क्या मुसीबत है अच्छा, तो फिर तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ ठीक है जा रही हूँ नहीं नहीं नहीं, तो मेरी सुनो तो। बहुत सुन चुकी मुझे अपना अपमान नहीं करवाना है तुम मुझसे बोलते क्यों हो तुम अपनी प्रेम वार्ता जारी रखो मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ तुम खड़े खड़े क्या करोगे अब तुम्हारा यहाँ क्या काम मेरा क्या काम बस बस मैं जा रही हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा जैसी बातें क्यों कर रहे हो तो अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बात यह है कि मुझे अलादीन का चिराग मिल गया है अलादीन का चिराग हाँ, मेरा मतलब है चिराग जैसी एक जादुई टॉर्च। ये देखो दिखाओ तुम तो? अरे अरे ये क्या <स्टर्थिण> <स्टर्थ> क्या हुक्म है मेरी मालकिन? तो, तुम कौन हो मैं जिन हूँ जिन मगर तुम तो गुंडे लग रहे हो मैं गुंडा तुम नहीं तुम नहीं जिन से कह रही हूँ जिन है कहा? तो, तो क्या तुम्हें जिन नहीं दिखाई दे रहा नहीं तो जिन तुम प्रमोद को दिखाई दो ना। <laughs> ये कैसे हो नब आपका गुलाम हूँ प्रमोद का नगर ये तो बड़ी मुश्किल है अच्छा अगर हम दोनों टॉर्च को साथ पकड़े तो तो मैं तुम दोनों का गुलाम हो जाऊंगा प्रमोद आ, तुम भी टॉर्च को पकड़ लो आ, ये <laughs> क्या हुक्म है मालको ओ, मिस्टर जिन तुम आ गए बड़े मतलबी हो यार लड़की को देखते ही उसके गुलाम हो गए <laughs> तुम भी तो उसके गुलाम हो प्रमोद मुझे भूख लगी है हाँ, मिस्टर जिन कुछ खाने का इंतजाम हो सकता है क्यों नहीं बोलिए क्या खाइएगा? कहाँ खाइएगा यहाँ खाइएगा या कहीं और खाइएगा गुड आइडिया क्यूँ ना आज दिल्ली के बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए हाँ ये ठीक है ठहरो ठहरो ब्रेक लगाओ ये लीजिए रुक गए आ, मिस्टर जिन क्या तुम आज हमें हमें संसार के के किसी होटल में ले जा सकते हो क्यों नहीं तो पेरिस पे खाना खिलाओ ओ, मगर तो सी विदेश जाने के लिए हमारे पास पासपोर्ट भी तो नहीं खुतब मीनार पर खाना कैसा रहेगा आप चिंता ना करो मालिक खादिम पासपोर्ट भी है और बोइंग जहाज भी और विदेशी मुद्रा ये हुक्म का गुलाम हर जगह कैश हो सकता है ओ, तो ये बात है तो चलो हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, चलो, हाँ, चलो। हम तो सचमुच आई फिल तार पहुंच गए भाई हाँ, कितना अच्छा दृश्य है सारा पेरिस दिखाई दे रहा है हाँ, नीचे देखो तार के बीच से निकलती हुई मोटर गाड़िया और बसें खिलौनों की तरह लग रही हैं। अरे अरे मेरा हाथ छोड़ो मैं क्या करूँ वातावरण ही ऐसा का तो ख्याल किया होता वो मोट देख रहा है ओ जिन, आ, मिस्टर जिन, तुम अब खे, तो, मगर याद तो? रखो, दिल देने के समय आप कुछ खाने के लिए मंगवाओ ना तुम क्या चाहती हो न, मैं चाहती हूँ दिल्ली से खाने की कोई चीज मंगवाई जाए हाँ हाँ हाँ दिल्ली तो तुमने ऐसे कह दिया जैसे नीचे बाजार ऐसी कोई चीज पकड़नी हो दिल्ली तो यहाँ से तीन हजार मील दूर है मैडम तब क्या हुआ हमारे पास ये बोइंग जहाज जो है बुलाओ ना जिनको ये लो। <laughs> क्या हुक्म है मालिक अभी जरा दिल्ली से जाकर दो प्लेट छोले कुल्चे लाना खास करोल बाग ऐसी वो बड़े चौक में जो रेडी लगाता है लीजिए मैडम ये लीजिए और कुछ हाँ पंजाब से मक्की की रोटी और सरसों का साग ये लीजिए और कुछ आ, कोई करारी चीज हाँ मद्रास का मसाला डोसा हाजिर है मैडम अब तो कोई मीठी चीज होनी चाहिए हम्म क्या हाँ कलकत्ते से ऐसी संदेश ला दो मैडम संदेश और कुछ आ, बस बस अब तो देख कर ही पेट भर गया तुम अब जाओ इंडिया के चक्कर लगाकर थक गए होगे थोड़ा ब्रेक कर हाँ। अच्छा तोसी, तोसी, तो सी तुसी तुझे क्या सोच रही हो तुम न, न, मैं सोच रही हूँ इतना कुछ कर सकता है तो इससे पूरा फायदा क्यों ना उठाया जाए क्या मतलब हमारी शादी के रास्ते में जो पत्थर है न हा? उसे हटाया जाए पत्थर तो तुम्हारा डैडी है कहो तो उसे कैसी बातें करते हो या या जिनको अपना बाप बना लो क्या हो गया है तुम्हें तुम समझते है क्यों नहीं ठीक तो है तुम्हारा बाप अमीर और मैं गरीब मई अभी जिनको बुला तुम्हारे डैडी की कुर्की करवाता हूँ मेरे डैडी के पीछे क्यूँ पड़े हो तुम अमीर क्यूँ नही हो जाते न बाबा ना इनकम टैक्स वालों को हिसाब कौन देगा तो फिर अपनी प्रमोशन ही करा लो आज तुम सेक्शन ऑफिसर हो जाओ तो डेडी फॉरन मान जाएंगे। जायेंगे हाँ, ये ठीक है अभी जिनको बुलाता हूँ <laughs> अभी बुलाता हूँ जिन मास्टर जरा इंडिया की तरफ जाकर देखो मेरे केस की फाइल कहा अटकी कहा डायरेक्टर साहब के पास क्यों? इनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब है क्या मतलब कह रहा हूँ क्या लिखा है जरा फाइल पढ़ना तो इनके करेक्टर पर धब्बा है मालकिन कैरेक्टर वो जिनके बच्चे बताओ बताओ जिन भाई क्या लिखा है कैसे बताऊं कोई लड़की है रोजी नाम है उसका इनके ऑफिस में है। hmm, तो ये बात है? नहीं नहीं नहीं तोसी, ये सब गलत है ये सब ठीक है और जिनके बच्चे तोसी ये षड्यंत्र रचाए कम्बक् वर्मा ने मेरी तरक्की रुकवाने के लिए <laughs> काश मैं पहले जानती कि तुम कितने हो। ओ, ओ, ओ जिनके बच्चे तुमने ये क्या आग लगा दी है मेरा क्या कसूर है मालिक मालकिन का हुक्म था सच बोलना मेरा काम है ठीक है ठीक है, जाओ दबाओ जाओ तो ची? रो नहीं रानी मैं मेरी ओर देखो मैं तुम्हें ऐसा दिखाई देता हूँ पर भी रखो तो सी मैं तन मन धन से हम तो अपने पास है ही नहीं बस बस तुम्हारा ही हूँ मेरे सर के तोसी मेरी अच्छी तोसी छा लो अब युद्ध के बाद शांति का ये संदेश का ना। नहीं, नहीं। आ, मीठा करो मुँह खाओ नीठा करो कड़वा खाओ ना नहीं मुझे अब भूख नहीं रही मैं तुम्हारी कसम खा चुका हूँ <laughs> मजा आ गया आज खाना पेरिस में खाया कल न्यूयॉर्क में खाएंगे और परसों एवरेस्ट की चोटी पर है <laughs> जादू की टॉर्च जिंदाबाद सुनो तोसी बेरा बिल ला रहा होगा जिनको बुला ले टॉर्च देना लो बुलाओ जिनको ये लोक्म है मे तु, तु, तु, तु, तु, तु, तुम्हे क्या हो गया है तु, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो तुम ही ने तुम्हें इंडिया के बार बार चक्कर लगवाकर कर कर दिया है जिन भाई कुछ खा लो मेरे जीवन के दिन पूरे हो चुके हैं ये कैसी बातें कर रहे हो ठीक कह रहा हूँ मैडम टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही है जिन, नहीं, नहीं जिन तुम खत्म नहीं हो सकते जिन भाई जिन भाई मेरे मालिक जिन होश में आओ हमारी नैया पार लगाओ जिन भाई जिन भाई मेरी शक्ति खत्म हो रही है अरे खाने का बिल तो चुका दो मुझे मेरे घर तो पहुंचा दो जिन जिन भाई जिन भाई पहका धुआ ब आप क्या करे तो तोसी, हाँ। तोसी, तोसी, तुम कहाँ जा जा रही हो बस पकड़ने पाँच बजने वाले हैं ना ये पेरिस है तोसी यहाँ से कोई बस सीधी करोल बाग नहीं जाएगी हाँ, मेरा क्या होगा नहीं? चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा चारा है मेरी टॉर्च कहा है प्रमोद प्रमोद प्रमोद प्रमोद उठो न मैं कहा हूँ तुम अपने घर अपने बिस्तर में मेरी टॉर्च कहाँ है ये रही तुम्हारे तकिये के नीचे वो वो जिन ये जिन जिन क्या लगा रखी है कोई सपना तो नहीं देखा सपना ओ, ओ, सपना ओ, ओ, हा, हा, हा, सपना ही तो था तोसी, पर बड़ा मनोरंजन <laughs> तो ये थी हास्य नाटिका टॉर्च का जिन स्वर्ण कुमारी दीपक की लिखी इस हास्य नाटिका के निर्देशक थे सत्येंद्र शरत। विविध भारती दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है